शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष जी की स्फुट स्मृति का था स्वामी द्वारकानंद मैं पहले बांकुड़ा श्री रामकृष्ण आश्रम में था बाद में पूज्यपाल श्री श्री महापुरुष महाराज का कृपा लाभ और काशीवास इन दो उद्देश्यों को लेकर मैं काशी सेवाश्रम में आ गया और उसी समय से शेवाश्रम के श्री ठाकुर के बाग में काम करने लगा मेरा एक ही भाव था मैंने चाकर राखोजी चाकर रहसु भाग लगासु नित उठ दर्शन पासु यदि सेवा के द्वारा उनकी कृपा कर पा सको काशी आने के कुछ दिन बाद ही यह देखकर कि कोई कोई बेलूर मठ में महापुरुष जी के पास मंत्र दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं मुझे भी दीक्षा लेने की इच्छा हुई किंतु उस समय के आश्रमाध्यक्ष ने कहा तुम अभी आए हो बाद में जाना मैं रुक गया किंतु मन में गहरा दुख रह गया महापुरुष का कृपा लाभ नहीं हुआ शाम को ध्यान करते समय मैं बहुत रोने लगा फुफकार के साथ रुलाई का शब्द सुनकर कोई कोई मेरे पास आए और आंख मुख छाती आंसुओं से प्लावित देखकर कारण पूछने लगे किंतु मैं कुछ नहीं बोल सका इसके कुछ दिन पश्चात श्री महापुरुष महाराज काशीधाम आए आश्चर्य की बात है कि उनके दर्शन मात्र से ही मेरे मन में अपूर्व शांति आ गई मानो सभी दुखों का अंत हो गया मन में आकांक्षा जागी कि एक दिन मुंह खोलकर महापुरुष महाराज जी से दीक्षा की बात कहूँ किंतु अधिकारियों ने मना किया और कहा अब उन्होंने दीक्षा देना बंद रखा है फिर काशी में दीक्षा देंगे या नहीं इसका भी निश्चय नहीं है इस समय वे नहीं हैं नहीं ही कहेंगे एक बार नहीं कहने से भविष्य में हाँ कहने की आशा कम है इत्यादि मन में दारुण दुख लेकर मैं मौन रह गया एक दिन महापुरुष के पास से जाते थे एकाएक उन्होंने मुझे देख लिया तुरंत देव की प्रेरणा से कहा कल फूल पत्ती और गंगाजल लेकर मेरे पास अद्वित आश्रम में आना इस प्रकार श्री श्री ठाकुर की अशेष करुणा से बिना मांगे मेरी दीक्षा हो गई महापुरुष अंतर्यामी थे वे मेरी आंतरिक प्रार्थना जान गए प्रमाण पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया मन शांत हुआ दीक्षा के समय श्री गुरुदेव ने कहा तू फिर दीक्षा क्या लेगा तू तो आशुतोष है इतना कहकर वे मेरी छाती पर तीन बार मृदु आघात देकर बोले यह देख आशुतोष यह देख आशुतोष मैं देखता हूँ तू आशुतोष है फिर कहा इस समय से देह मन प्राण सब कुछ श्री ठाकुर के चरणों में सौंप दे तत्पश्चात के बाद महाराज ने अन्य साधुओं से मेरा आशुतोष नाम लेकर कहा, कहा, इसका लग गया है। इसे कहा, आने की बात नहीं थी दीक्षा देना भी बंद रखा था किन्तु इस बालक को दीक्षा लेने के लिए बड़ा आग्रह था इसी कारण श्री ठाकुर ही मुझे मानव काशी में खींच लाए साल भर के बाद सुना महापुरुष महाराज दोनों हाथों से कृपा का वितरण कर रहे हैं दीक्षा ब्रह्मचर्य और सन्यास दे रहे हैं मैंने सन्यास दीक्षा की प्रार्थना करके पत्र भेज दिया और उनका आज्ञा पत्र आते ही मैं बेलूर मठ की ओर चल पड़ा काशी के सेवाश्रम से सचिन भी मेरे साथ चला वह बिना पत्र लिखे और बिना आज्ञा पाए ही जा रहा है किंतु है वह संन्यास दीक्षा बेलूर मठ के अधिकारियों ने सचिन के संन्यास के विषय में आपत्ति उठाई बाहर के आश्रमों के महंत लोग पहले मठ के अधिकारियों को बिना जताए सन्यास दीक्षा प्रार्थियों को भेज देते हैं इस प्रथा के संबंध में अधिकारियों को आपत्ति थी इस कारण निश्चय किया गया कि सचिन की सन्यास दीक्षा नहीं दी जाएगी मेरी दीक्षा होगी और साथ ही सचिन की नहीं होगी इसे जानकर मेरे मन में बड़ा कष्ट हुआ मैंने सीधे जाकर पूज्य महापुरुष महाराज से कहा महाराज सचिन और मैं एक ही साथ आए हैं मैं आनंद से सन्यासी बनकर लौट जाऊंगा और सचिन रोते हुए जाएगा सुनकर उन्होंने कहा उसे भी सन्यास दीक्षा दी जाएगी उन दिनों महापुरुष महाराज के आदेश के ऊपर किसी की बात नहीं चलती थी सचिन हताश होकर बैठा था उसे जाकर मैंने समाचार सुनाया वह पहले विश्वास करता नहीं करना नहीं चाहता था मैं उसे खींच महाराज के पास ले गया महापुरुष जी ने सचिन को देखकर कहा जा फिर मुड़ा ले जाकर इसके अनंतर दोनों की संज्ञा दीक्षा हो गई मेरा नाम दिया तारका तारकानंद मानो मैं सदैव के लिए उन्हीं का हो गया